भावार्थ ये वीर बज्ज तथा कुठर को काम में लाते हैं और अगन के उपासक एवन सहायक हैं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 के लिए असंभव और दुरूह बात नहीं है क्योंकि यह बड़ी सरलता से सभी कठिनाइयों को दूर कर देते हैं भावार्थ इन वीरों के वाहन बड़े वेगवान एवं शीघ्रगामी होते हैं तथा उन पर चढ़कर ये आकाश मार्ग से विहार करते हैं और भक्तों को भरपूर अन्न देते हैं भावार्थ सूर्य की भांति ही अग्नि अपने तेज से प्रकाशमान होता है तथा यज्ञ में पहले पहल व्यक्त हो जाता है तत्पश्चात वीर मरुतों का समुदाय अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाता है अध्यात्म व्यक्ति के शरीर में भी पहले उश्रता संचारित हुआ करती है और बाद में प्राणों का आगमन होता है ध्यान में रहे कि व्यक्ति में प्राण मरुत ही हैं अष्टमं सुक्तम भावार्थ हे अश्वदेवों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 जो इनकी स्तुति करता है उसके सामर्थ को ये बढ़ाते हैं भावार्थ ऋषियों ने जब-जब इन्हें अपनी रक्षा के लिए पुकारा तब-तब वे देव उनकी रक्षा के लिए उनके पास गए ये स्तुति करने वालों की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं भावार्थ अश्वदेव सदैव अपने सामर्थ से प्रचित रहते हैं भक्तों के पुकार सुनने वाले हैं तथा अपने उत्तम कार्यों के कारण ये तेजस्वी हैं उत्तम कार्य करने वाला सदैव तेजस्वी होता है भावार्थ ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त किए बिना ही जो अश्वदेवों की स्तुति करता है वह उनकी यथार्थ स्तुति नहीं कर पाता इसलिए वे देव उनकी स्तुति सुनते भी नहीं अतः पहले ज्ञान प्राप्त करके स्तुति करनी चाहिए ज्ञान पूर्वक की गई स्तुति से देवों की शक्ति बढ़ती है भावार्थ हे दोष रहित एवं शत्रु के संहारक अश्वदेवों जो भक्त से अपनी रक्षा के लिए तुम्हें बुलाता है उसके लिए तुम सुख देने वाले बनो भावार्थ हे अश्वदेव सबके रक्षक होने के कारण सृष्टिओं की भी रक्षा करने वाले हैं भावार्थ ज्ञानी की भात उसका पुत्र भी इन देवों की उपासना करता है अर्थात घर के सभी लोग इन देवों की उपासना करें भावार्थ यह देव जिसे भी धन संपत्ति देते हैं उसे स्नेह पूर्वक ही देते हैं साथ ही बहुत आनंद देने वाले हैं भावार्थ हम पवित्रता तथा उत्तम मार्ग से धन कमाएं ताकि हमें उस धन के कारण लज्जा न उठानी पड़े उसी प्रकार हम समय के अनुकूल कार्य करें तथा हम किसी की निंदा न करें और जो हमारी निंदा करने वाला हो उससे हम सदैव दूर रहें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 अतः जो उनकी स्तुति करता है तथा धन की इच्छा करता है उसे ये देव धन प्रदान करते हैं भावार्थ हे शत्रुओं के संहारक और उत्तम नेता अश्वदेवों हम तुम्हारी स्तुति करते हैं इसलिए हमें सुख की प्राप्ति के लिए सभी आवश्यक साधन प्रदान करो भावार्थ श्रेष्ठ मेघा बुद्धि वाले लोग इन दोनों देवों को हिंसा रहित कार्यों में इस स्तोत्र पाठों में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 तुम दुष्टों को भयभीत करने वाले वीर की हर प्रकार से रक्षा करते हो अतः तुम हमारी भी रक्षा करो भावार्थ हे देवों हमारे द्वारा भली प्रकार बोले गए स्तोत्र तुम्हारे सामर्थ्य को बढ़ाएं और तुम दोनों हमारे लिए अत्यंत पूज्य बनो भावार्थ अस्य देवों के तीन पद आंखों से ओझल रहते हैं तथा उनका चौथा पद सत्य के मार्ग से प्राणियों के सम्मुख प्रकट होता है विराख परमात्मा के तीन पद अप्रकट ही रहते हैं तथा चौथे पद से वह इस संसार के रूप में प्रकट होता है नवम सुक्तम भावार्थ हे देवों जो सबसे प्रेम करने वाला है उसे ऐसा विस्तृत घर दो जो क्रोधी मानवों से रहित हो और उसके जो शत्रु हों उन्हें तुम दूर करो भावार्थ हे देवों जो धन अंतरिक्ष दु लोक एवं अन्य लोगों के पास पाया जाता है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 अतः वे उसके अनुकूल ही प्रार्थना करते हैं भावारथ जब ये देव स्तुति के साथ-साथ निचोड़े जाने वाले सोम रस को ग्रहण करते हैं तब वे सामर्थ्य से युक्त हो जाते हैं तथा अपने शत्रुओं का संहार करते हैं भावारथ हे देवों जिस सामर्थ्य से तुम औषधि पेड़ एवं जल आदि की रक्षा करते हो उसी सामर्थ्य से हमारी रक्षा करो भावार्थ, सब का भर्ण पोशन करने वाले और सब को स्वस्थ रखने वाले इन अस्व देवों को केवल ज्ञान दारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हें तो इस्टुति तथा भक्ति दारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भावार्थ ज्ञानियों ने प्रथम अपनी बुद्धि एवं ज्ञान द्वारा अश्वदेवों के स्तोत्रों को रचा फिर उन स्तोत्रों द्वारा अश्वदेवों को प्रसन्न किया भावार्थ जब ये अश्वदेव अपने शीघ्रगामी रथ पर चढ़ते हैं तब ज्ञानी लोग इनकी प्रशंसा करके इनकी शक्ति बढ़ाते हैं भावार्थ हे देवों जब कभी कोई तुम्हें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 इंद्र वायु रिभु तथा विष्णु के साथ रथों में बैठकर सब ओर संचार करते हैं अर्थात अन्य देव भी अस्य देवों के श्रेष्ठ कार्यों में उसकी मदद करते हैं भावार्थ अस्य देवों के पास संरक्षण के साधन बहुत श्रेष्ठ हैं तथा वे शत्रु का वध करने के कार्य में पूर्ण रूप से सामर्थ्यशाली भी हैं भावार्थ हे देवों तुम्हारे ज्ञानी भक्तों ने यह सोम रस तैयार करके तुम्हारे लिए रखे हैं इसलिए तुम आकर इनका पान करो भावार्थ हे अश्वदेवों जो तुम्हारे पास आत्मा दूर देश में औषध है उन औषधों से तुम अहंकार से रहित हो भक्त को सामर्थ्यशाली बनाओ भावार्थ अश्वदेवों के लिए की जाने वाली स्तुति श्रेष्ठ गुणों से युक्त होती है तथा वह स्तोता को श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त करती है हे ঊषे तुम भी अश्वदेवों के उपासकों की बुद्धि को ज्ञान से युक्त करके अज्ञान अंधकार को दूर करो भावार्थ हे ঊषे तू अश्वदेवों को जगा उन्हें प्रेरित कर तथा मनुष्य में हर्ष उत्पन्न करने के लिए उन्हें श्रेष्ठ अन्न प्रदान कर भावार्थ जब उषा की किरणें प्रकट होती हैं तथा सूर्य भी उदय होने को होता है उस समय अश्वदेव सबके पास जाकर सबको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं प्रातः काल उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है भावार्थ गाय जिस प्रकार दूध देती हैं उसी प्रकार यज्ञ करने वाले भी इन अश्वदेवों को सोम रस प्रदान करते हैं तथा उनकी बहुत स्तुति करते हैं